आज पूजा में पढ़ारे हुए भाविकों को उस साधक सेवा इतना ख्याल और इतना विचार <स्थाथ> जब मानव हृदय में आ जाता है तो सबके शुरुआत को ही और परम भाव जो है हमारा भी षष्ठी के दिन कलकत्ते में आना हुआ जैसा कि रुझी का लिखा है कि कलकत्ते में ष्ठी जी को गिनाया जाता है षष्ठी का देव शाप्त देवी का है और उसका उसे हरियाली साड़ी चाहिए हालांकि वहाँ पर मैंने सुना तो बाढ़ आई लोगों को बड़ी परेशानी हुई लेकिन हो कि हर जगह हरियाली छाएंगे रास्ते गए थे तो तो तो हुआ नजर नहीं मतलब ये की जो कार्य करती हैं उसकी कुछ है। कोई ना कोई निहित एक गुप्त से घुटनाएं हैं कलकत्ता का वातावरण अनेक कारणों से अक्षुद्ध है और अशुद्ध भी हो गया इसे हमें समझ लेना ये बहुत जरूरी इसीलिए देवी की अवस्था हुई है या कहना चाहिए कि सफाई हुई कलकत्ते में जना की साक्षात देवी का कर्ण का स्थान जो कि सारे विश्व का उदय चक्र यहीं यही बसा हुआ है ऐसी जगह हम लोगों ने बहुत ही अधार्मिक कार्यो को बहुत किया और सबसे बड़ा अधार्मिक कार्य तांत्रिकों को मानना है तांत्रिक तो वास्तविक से ना है क्योंकि सारे तंत्र उसके हाथ में हैं, उसी ने तंत्र बनाए हैं और वही तंत्र की जानकारी करते हैं उन सभी के लिए मेरा ये कहना है उन्हें ये काम छोड़ देना चाहिए सचिव युग में ऐसे लोगों को हम होगा? होगा। अन्याय ऐसे लोग बहुत हैं। में इतने और उसे इतने है कि उनसे किस प्रकार कहा जाए कि ये सब गलत चीजें हैं? इसे करने से कभी भी लाभ नहीं होगा ये दुष्टों की चालना है और यही राक्षस हैं जो कि बार बार जन्म लेते हैं इतने बार हमर होने पर भी ये संसार में आ करके और ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं और वो भी परमात्मा के नाम देवी के नाम इस मामले में जो हमारी धारणाएं हैं उसे दुरुस्त करें ले क्योंकि सहजोग जो है वो सत्य पे खड़ा है असत्य पे नहीं और जो सत्य है वो हमें आपको बताना ही है अगर आप ज्वाला की ओर दौड़ रहे हैं अपने को तो धर्म कर रहे हैं मैं तो साफ शब्दों में आपसे बताना है कि यह गलत काम है उठा नहीं जाता और इसीलिए मैं बड़ी व्यग्र हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि किस तरह से समझाया जाए कि इन लोगों से जापी किस भूमि को अगर आपको वाकई में उठाना है तो जरूरी है कि पहले इन लोगों से और लड़ ऐसा लगता है कि ताही प्राही होकर के लोग सोचते हैं यही कुछ लोग पैदा करते हैं लेकिन एक कार्य कई अधिक ज़्यादा आपका नुकसान करते हैं उनको तो गहर समझ करके दूर जब तक आप ये कार्य यहाँ पर जोरों में शुरू नहीं करेगा और एक एक का ध्यान नहीं पूरेगा तब तक ये भूमि शापित रहेगी मैं पूरी पर अनेक बार आई हूँ लेकिन इस चल में जब मैं आई तो देखती हूँ कि धीरे धीरे ये भूमि नष्ट हो जा रही है इतनी बड़ी दिल्ली साधना प्राप्त की हैं ये भूमि यहाँ की गंगा भी बह कर के पे पर जाकर के और इन्होंने भदीरथ के रहते से उनके इतने पूर्वजों को शाप विमुक्त किया इस भूमि की धूली को ले जाकर करके वो ये कार्य कर सकें उस पुण्य भूमि पर इस तरह के अपुण्य के कार्य बहुत ये हम लोगों को जान देना चाहिए कि अत्यंत सूक्ष्म ऐसी बातों से ये हमारा इस तरह से बंगत हो गया जब मैं सुनती थी यहाँ पर बहुत से राजकारण और राजकारय दौर पड़ रहे हैं इसके कारण पुरुष में बहुत सात आ गया है आपस में गला काट रहे हैं इसको उसको मारपीट रहे कोई समाधान नहीं है हत्या हो रही है चोरी हो रही है अकैती हो रहे है तो आप इसे बाह्य से देखते हैं इसका मूल कारण ये सात ये स्मशान विद्या प्रेतविद्या आदि अत्यंत हानिकारक विद्या से अपने को बहुत होशार समझते हैं और सब सबसे बेवकूफ बना करके उल्लू बना करके उसे रुपया पैसा ले करके उनमें ये दुष्ट बाधाएं उस बाधा के में पड़ जाता है और उस भ्रांति में हो जाता उस भ्रांति में वो समझ नहीं पाता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है सच्चाई क्या है और बुराई क्या है ऐसी दशा में उन लोगों के बारे में और मैं सार साफ तौर तो से आपसे नहीं कहूँगी तो आपका बचाव कैसे होगा बहुत से लोग मुझे सलाह देते हैं कि आपको तो इतना साफ कहना नहीं है। लेकिन अगर माँ नहीं कहेगी तो कौन आपको बताए माँ को तो ये बात हम ही बताएं। क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी माँ कहेगी अच्छा जा कर बेटा तो साफ के मुँह में हाथ डाल दे किसी की भी ऐसी माँ इस भारतवर्ष में है जो कहेगी अच्छा ठीक है ये साथ है उसके वो में हार हाँ जिनको इलेक्शन लड़ना है या कुछ पाना है वो इस तरह की बातें करेंगे वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे वो समझौता करेंगे लेकिन एक माँ जो अपने बच्चों से निकांत प्रेम करती है वो कभी भी ऐसी बातें नहीं कह सकती वो बातें अपने बच्चों के लिए हार और उसे किसी का डर भी नहीं है ये लोग कर भी क्या सकते कुछ भी नहीं कर सकते इसके कि जो भूले भटके हमारे बच्चे हैं, उनको पकड़ करके उनको सताए लोगों ने इस कल में जन्म लिया ये भी पुरुष जन्म के महिषासुर नरकासुर और सारे चन्न मुंड जिन, जिन का आप नाम ले रहे हैं उनसे भी अधिक मात्रा में सबके साथ सब पैदा हुए इनमें से सोलह महा मुख्य राक्षस लोग इस संसार में आए रावण का भी आगमन हो चुका सारे लोग स्टेज पर आ चुके अब इनको मारा कैसा जाए इनका कदन काल तो आ गया लेकिन मारा कैसा जाए हाथ में तो तलवार लेकर काट तो सकते कोई मुश्किल काम नहीं लेकिन वो जन साधारण के हृदय में घुस गए उनके मस्तिष्क में घुस गए उसके अंदर जमा होकर के बैठे हुए हैं उनको ये लोग गुरु हैं। तो क्या क्या मैं मैं क्या क्या अपने बच्चों की भी गर्दनें काट तो? बेहतर है इन्हीं को जनता से ही एक दिन हार खानी पड़ेगी यही पूरी तरह से सबके सामने स्पष्ट होकर के इनका स्पष्टीकरण होगा एक्सपोजर होगा और लोग देख करके समझ लेंगे कि जो मां इनके बारे में कहती थी एक एक बात सही है जर्मनी में एक साहब ने गुरुओं के खिलाफ लिखा कि यह ऐसी कोई चीज है कि इसमें एक गुरु को मानते हैं और फिर दुनिया में कोई चीज को नहीं बांटते जो आधे अधूरे लोग हैं वो नहीं जानते कि हमारे देश में अनेक वर्षो से अनंत काल से गुरुओं के बारे में बताया गया है एक तो होते हैं सदगुरु जो की आपको परमात्मा से मिला सदगुरु वो ही जो साहिब भी वो आपको परमात्मा से मिलाता है वो सतगुरु, फिर गुरु जो की परमात्मा के बारे में बातचीत करके आप में धर्म उठाता फिर जिन गुरु जिनमें तो गुरुत्व नहीं है जो आत्म साक्षात्कार भी नहीं है और भी वो अपने को गुरु समझ करके और लोगों को तो बातें बताते हैं और पैसा ऐसा भी लेते होंगे जैसे हमारे पादी साहब है समझ लीजिए साहब हैं ये लोग बातें इनमें कोई भी इनकी कुंडली जागरूक नहीं हुई है इनमें कोई विशेषता नहीं है और धर्म के नाम पे चर्चा कर ऐसे अपने देश में बहुत से लोग हैं अधिकतर अपने सारे शंकराचार्य ऐसे ही एक शंकराचार्य कांची के जो पुराने छोड़कर थे सब शंकराचार्य बिल्कुल अगुरु है उनकी कुंडली तो नीचे बैठी हुई है और जिनकी कुंडली भी नीचे हुई उनको हम लोग गुरु मान लेते है क्यों मान लेते इनका इलेक्शन होता है इलेक्शन हो सकता है गुरु का परमात्मा से ये आनी चाहिए ना चीज समझने तो की बात है ये तो चीज परमात्मा से आनी चाहिए फिर उसके बाद में होते हैं इनको कहा है जाता है गुरु वो वो वो लोग लोग होते है लो होते हैं हैं हैं जो जो ये राक्षसी प्रवृत्ति के के अत्यंत दुष्ट स्वभाव अपने को मान लेते और ऐसे बहुत से गुरु जिन्हें कि हम अत्यंत दुष्ट दुराचारी इस तरह के लोग आज गुरु बन के बैठे और इस बंग में तो सबके सब आके न जाने कैसे जैसे गंगा जी सब हिमालय से अपनी जड़ी बूटियां लेकर यहाँ पहुंची हुई है ऐसे ये न जाने कहा से सब मिलजुल बंगाल के पे बैठ गए और बंग्लादेश को पूरी तरह से गरीब बना दिया इनको लूट लिया, इस श्यामला भूमि में उन्होंने जो जो हरकतें की हैं, वो हम जानते हैं क्योंकि सूक्ष्म में आप देख नहीं आप सोचते है नक्सलाइट ने किया और कम्युनिस्टों ने ये किया और कांग्रेस वालों ने ये किया और अब ने तो ये किया इन लोगों का किसी का दोष नहीं ये वातावरण जो खराब हो गया है वो वातावरण खराब करने वाले ये तांत्रिक ये दुष्ट आदमी और उनसे भी बढ़ के जो महा दुष्ट राक्षस जिनका वर्णन है कि देवी ने जिनको मार डाला वो भी यहाँ पूजे जाते महिषासुर अभी तक जिंदा बैठा हुआ और महिषासुर को भी यहाँ बहुत पूजा दे। जिसको देवी ने यहाँ मारा उसी महिषासुर को आपने पूजा है नरकासुर को भी इतना पूजा है उसको करोड़ों रुपया आपने दे दिए उसके पास नजाने कितने तरह के रत्न हैं कितने हीरा और हीरे भरे हुए हैं ऐसे महादुष्ट लोगों को आपने पोसा हुआ है तो आप लोग तो गरीब हो ही जाएंगे ये तो पूरा यही हुआ कि आप बैल मुझको मार और आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते कि ये लोग कितने आज पूजा के समय में एक माँ को चाहिए कि बताया जाए पूजा के लिए सबसे पहले जाना जाए कि आप ही अपने गुरु हैं और किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं हम तो कोई गुरु गुरु नहीं है क्योंकि तो गुरुगर होते तो आप लोग परेशान हो जाए लेकिन माँ से बढ़कर गुरु कौन है माँ तो सब गुरुओं की भी माँ तो हमारे में बैठे चाहे हमारे गोद में बैठे चाहे हमारे सर पे बैठे हमारे आप बच्चे बात और तो भी ये बात कभी भी नहीं मानी जाएगी कि कोई राक्षस या किसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव पर्सनैलिटी वो आ करके आप पे छा जाए ऐसा अगर घटित हुआ तो फौरन हम आपको बताएंगे ये चीज आप छोड़ दीजिए इसके लिए आपको बुरा मानना नहीं क्योंकि हम मान आपको मोक्ष देना तो हमारा स्वभाव है उसमें कोई विशेष भाव लेकिन आपको किसी तरह का हम दुख नहीं देना चाहते अगर आपको सत्य न बताया जाए तो आगे चल के तो आप दुखी पाइएगा और सत्य शुरू में प्रिय नहीं लगता इसीलिए कृष्ण ने कहा है कि सत्यम वे हितम वे प्रियम वे जो आपके हित में है सो हमें आपको बताना ही है क्योंकि आप हमारे अपने हमारे नीचे थोड़ी देर हो सकता है आप मुझसे नाराज हो जाए कोई आप बच तो जाएंगे आपके दिमाग में बात तो बैठेगी इस देश का नाश जो हुआ है, वो इसी वजह। और प्रचुर मात्रा में आपको दिखाई देते हैं कि आश्चर्य की बात है कि अभी तक ये लोग कैसे यहाँ जीवित बैठे हुए हैं उनके भी इलाज हो जाए लेकिन पहले आप लोग इनके चक्करों से निकली नहीं तो मेरा हाथ रुक जाता है आप मैं आपसे कह रही हूं कि कृपया इन लोगों से अपना संबंध पूरा तोड़ और कोई भी तरह की इनकी वस्तु इनका चित्र इनका दिया हुआ प्रसाद तो सब विषमय है उसे छोड़ आज पूजा से पहले क्या कहा जाए इतना हृदय गदगद है इतनी सुंदर रचनाए इतना सुंदर आवाहन इतना सुंदर स्वागत आप सब सबने अपने हृदय से किया हृदय एकदम गदगद सब कहते हैं कि मां प्रसन्न है लेकिन न जाने क्यों आंखों में इतने आंसू भराए हैं और गला भी भराता है सोच सोच के इतने मेरे प्यारे बच्चे यहाँ रहते हैं आपकी सारी विपदा खत्म हो सकती आपकी सब तकलीफें बिल्कुल मिट सकती हैं क्योंकि परमात्मा जो है सर्वशक्तिमान उनसे शक्तिशाली कोई नहीं और उनसे प्रेम करने वाला भी कोई अत्यंत प्रेमी और शक्तिशाली ऐसे परमात्मा आपके अपने होते हुए आपको किसी चीज की या किसी क्या जरूरत है? कि किसी चीज का डर? बस एक ही बात में हार जाते हैं आपको स्वतंत्रता आपकी स्वतंत्रता हम छीन नहीं सकते क्योंकि आपको परम स्वतंत्रता जब देने की बात होती है तो इस स्वतंत्रता का पूरी तरह से आदर किया जाता है पर उस आदर में ही मनुष्य खो जाता है मनुष्य बह जाता है और ऐसे लोगों के पास चला जाता है जो आपके जीवन के दुश्मन आपके शत्रु हैं अनेक हज़ार वर्षों से इन दुष्टों ने इन भक्तों को सताया हुआ है और आज भी सता रहे हैं लेकिन वो ऐसा सोंग बना के आए हैं और ऐसी खुबीज से आए हैं कि आप उसे पहचान नहीं सीता जी को भी रावण ने भेष बदल करके भूल में डाल दिया था तो आप तो मानव जाती हैं आप आपको वो अगर भूल में डालते हैं तो इसमें आपका दोष नहीं। पर पार होने के बाद रियलाइजेशन के बाद आपको अपने पांव पर खड़ा हो जाना चाहिए और इन सब चीजों को छोड़कर झाड़ झूड़ करके एकदम स्वच्छ हो जाना चाहिए आपकी कोई सी भी परेशानी टीक नहीं पाई प्यार की शक्ति सबसे महान है इसको आज तक हमने इस्तेमाल नहीं किया ये आप जान लीजिए और जिस दिन आप इसको समझ लेंगे कि इस प्यार की शक्ति से आप प्लावित हैं और आप जैसे इसका उपयोग करेंगे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि लगेगा जैसे सारे तारांगण आपके पैर पे खा रहे हैं सारी शक्ति आपके चारों तरफ है सारे गण आपको संभाल रहे हैं सारे देवदूत आप पुष्प की वर्षा कर आप ही आज इस रंगमंच पे इस स्टेज पर आए हैं आपके लिए सारी सृष्टि बनाई गई है और उस सृष्टि के सर्वोच्च लोग आप ही हैं और किसके लिए परमात्मा ने सृष्टि बनाई लेकिन जो जो गलत काम हो चुके जो जो गलत बातें हो गई वो सब भूल करके आज वर्तमान काल में खड़ा होना है इस प्रेजेंट में खड़ा होकर के और उस आनंद का भोग लेना है उस अनुरुध का भोग लेना है जो आपके लिए लालयी है स्वयं साक्षात परमेश्वर चाहता है कि आप उसके दरबार में आए और अपने अपने स्थान पे आसन और वो आपको यथोचित आपका आदर करके आपको हर तरह का आनंद प्रदान करें एक बाप यही क्या है और वही वो चाहते हैं और पूर्ण पूर्णतया वो आपके साथ आज यहाँ जो हरियाली देख रहे हैं बड़ा सुंदर सा रचाया हुआ बाग है ऐसा ही परमात्मा का बाघ है समझ लीजिए और उसमें हर तरह के हर तरह का आनंद प्रमोद मोद सब कुछ भरा हुआ है बस उसमें बैठने की आपकी क्षमता चाहिए और उसके आनंद भोगने की गहराई इतनी होते हुए सब ठीक हो जाता है यहाँ के लाइन क्लब के लिए क्या कहा जाए मेरे ख्याल से जन्म जन्मांतर का संबंध सिंह से रहा है और सिंह पे ही इतना काम किया गया है इसीलिए लाइन क्लब से मेरा इतना संबंध जुड़ गया आपका ये बड़ा ही सुंदर विज्ञान है और इस वाटिका को भी और भी बहुत सुंदर आप बना सकते हैं एक बार एक अमेरिकन औरत से मुझसे पूछा था कि आपके यहाँ कोई फूल नज़र नहीं आते मैंने कहा हमारे देश के फूल बहुत छोटे छोटे होते हैं पर अत्यंत सुगम में है वो बहुत ज़्यादा दर्शनी नहीं होते शोई नहीं होते जैसे आपके फूल होते हैं हर फूल में चमत्कार और मंत्र, है और उन्होंने कहा अच्छा फिर बताइए कि आपके यहाँ इतने तरह के फूल होते हैं वहीं बैठे बैठे मैंने उनको 40 फूल बता दिए और हर फूल में अत्यंत सुगंध है अब मैं देखती हूँ यहाँ भी आपको चाहिए कि ऐसे ऐसे फूल जैसे कि चमेली है चंपा है और पारी है इसका वर्णन आपको देवी महात्मा में मिलता है अनेक तरह के ऐसे सुंदर सुंदर फूल हैं राजक के फूल हैं अनंत के फूल हैं अपने देश में ऐसे अनेक फूल हैं और जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएं बढ़ जाती हैं और सवेरे सवेरे देखिए सब दूर आंगन में वो छाए रहते हैं आपने इसे हम लोग बकुल कहते हैं और यूपी में उसे मोलसरी कहते हैं उसका भी पेड़ बहुत सुंदर है जासवंदी के अनेक तरह तरह के सुगंधमय पेड़ आप लगा सकते जापान में एक स्त्री से मैंने कहा कि आपके बार बहुत, बहुत सुंदर हैं मुझे बड़े पसंद हैं सुंदर तो है लेकिन आर्टिफिशियल है नैसर्गिक नहीं है और इंडियन बाग में जाए तो बड़ी सुगंध रहती है और सुगंध अपने देश की विशेषता इस मिट्टी की विशेषता आपको आश्चर्य होगा हम लोग इसे समझ नहीं पाते की खस में भी इतनी सुगंध है और हर चीज में इतनी सुगंध है हम लोगों को पता नहीं कि बाहर के देशों में आप मिट्टी में हाथ नहीं डाल सकते अगर डाल दीजिए तो हाथ में फोड़े आ जाएंगे बिस्टर्स आ जाएंगे क्योंकि वहाँ की जमीन जो है वहाँ के पाप से तख्त हो तख्त होने के कारण वहाँ चूना है आप कहीं हाथ नहीं डाल सकते जब तक आप ग्लव्स न पहनिए आप मिट्टी में हाथ नहीं डाल सकते लंदन में तो मैंने पहले सोचा था कि मैं वहां बात करूँगी की वहां भी बात किया जाए लेकिन जब देखा कि वहाँ की मिट्टी ऐसी है मैंने कहा छोड़ दिया मेरा तो शौक ही वहाँ छूट गया मैंने कहा बाबा अपने हिंदुस्तान में जाके सारा काम करेंगे ये तो जमीन कुछ और ही है इस जमीन पर आप खड़े हुए हैं जिसकी एक एक कड़क से इतना सुंदर सुगंध रहता है जब जरा सी बरसात हो जाती तो कितना सुंदर सुगंध इस सुंदर भूमि से आता है और आप लोग भी कुछ ना कुछ पूर्व पुनियाई से इस देश में पैदा हुए और इस देश में बसे हुए सिर्फ इस पुण्याई को पूरी तरह से प्रकाशित करना है प्रकटित करना है जो आप सहयोग से बहुत आसानी से कर सकते हैं रही बात हमारी तो हम तो आते जाते रहते ही हैं हर जगह आते जाते हैं लेकिन बंगाल से हमारा प्रेम बहुत पुराना है बहुत पुराना है अनेक वर्षों की बातें हैं जो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं कुछ जानते नहीं बड़ी कठिन बातें हुई हैं बहुत तकलीफ़ें उठाई और इसको इतना समृद्ध किया और इतना इसका सुंदर बन बनाया और उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर इतनी गरीबी इतनी परेशानी इतना आती जहाँ पर ये भूत विद्या होगी जहाँ जहाँ पर ये भूत विद्या होगी वहाँ वहाँ गरीबी रहेगी अब आप कहें कि यहाँ टाइफून आते हैं और आप लोग उससे नष्ट हो जाए अब आपको मैं एक किस्सा सुनाती हूँ मैं एक बार चुप गई वहाँ पर बहुत से लोग मुझे लेने आए वहाँ तो बहुत रईस लोग रहते हैं मोटरे वोटरे लेके आए मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ ये सब मेरे पास किसे आए पता हुआ कि ये लोग वहाँ तम्बाकू की खेती करते हैं उनके घर में सब इंग्लिश टाइल्स लगी हुई सब इंग्लिश बात लगे हुए सब ये लोग इंग्लैंड तंबाकू बेचते हैं और वहाँ से सब इंग्लैंड से चीजें इम्पोर्ट करके अपने घर में बड़ी शान से लगा हुए अब भाई हम तो ज़रा साफ कहना ही पड़ता है चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो तो हमने कहा भाई आप लोग मोटरे वोटरे लेके आए हमें कहना नहीं चाहिए अतिथि रूप से तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए लेकिन अब मांस रूप होकर के आपसे कहते हैं कि आप फिर तम्बाकू लगाना बंद यह गलत तो उन्होंने कहा वाह माँ हम तम्बाकू के अलावा क्या, क्या लगाएं तो हमने कहा आप कपास लगाए बढ़िया कपास क्या होगा तम्बाकू मत लगाई तम्बाकू राक्षसी इसको मत लगाई तो कहने लगा कि नहीं पर हम थोड़ी पीते हैं ये तो हम इंग्लैंड बेचते हैं मैंने कहा वाह मगर इंग्लैंड बेचते तो कोई पाप नहीं पहले उन्होंने अपने को इतना सताया पीने दो तबाह को मरने दो उनको तो मैंने कहा ये कोई तरीका हुआ ये कोई साधु संतों का तरीका हुआ कि उनको मरने दो उन्होंने अपने को इतना सताया जिन्होंने सताया तो कब मर गए तो दूसरे आए हुए उनको सताने से क्या फायदा है? लेकिन वो किसी तरह से नहीं माने लेकिन जब मैंने कहा कि नहीं इसको बंद करना पड़ेगा ये ठीक नहीं तो वो लोग बहुत नाराज हो गए उसके बाद हम इधर उधर देखे देखने गए तो देखा कि बड़ी गरीबी एक तरफ बहुत अमीर लोग और एक तरफ बहुत ही गरीब लोग बंगाल से भी गरीब लोग पेड़ पे रहते हैं देखा भाई ये कैसे कहें ये लोग हैं ये बड़ी प्रेत विद्या करते हैं स्मशान विद्या करते हैं ऐसा करते हैं वैसा करते हैं है, उसी से पैसा कमाते हैं मैंने कहा पैसा क्या कमाते हो तो पेड़ पे रहते हैं उनकी हालत है ये उसके बाद मैंने उससे एक बात कही इशारा देखिए आप समुद्र के किनारे बैठे हैं संभल के रहिए समुद्र आपका पिता है और जो पिता है वो अत्यंत पवित्र है उसके किनारे बैठ करके आप ये गड़बड़ काम मत करिए कर बिगड़ गया तो आप सबका सर्वनाश होता तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता मैंने कहा हो जाएगा देख लीजिए एक तो हमने आपको चेतावनी दे दी अब चेतावनी के बाद फिर गड़बड़ हुई है तो फिर हमसे लता है उसी साल व पर एक बहुत बड़ा था। इसी पर देखा एक टाइमपूल का नाना आया और वो सब सबको लटका गया सब लोग पेड़ पे लटक गए हजारों लोग उसके बाद सब जब मैं दिल्ली आई तो सब मोटरे ले लेके दिल्ली पहुंचे की माँ हमको माफ कर दो हमने कहा बेटा आप क्या माफ करने का जो था सो टूट गया ये तो तुम गड़बड़ बल तुमने काम करा मैंने तुमको चेतावनी यही मैं कह रही हूँ लोगों को यहाँ से हटाई और वहां के जो गरीब लोग जो ये करते थे तो विध्या, विध्या वो सब के सब के में लटके हुए नजर आए तो जिस वक्त ये काली विद्याएं और इस तरह की चीजें चलती हैं तो वो शकिन कर ले वो अंदर अपने अंदर खींच लेती है इस तरह के आतंक को जो बाहर से आकर के हम नष्ट हैं, हालांकि हमारे आने से लेकिन तो भी लोगों की समझ में नहीं आता है की हमें अपनी सफाई खुद ही रहना चाहिए क्यों सृष्टि से कहा जाए कभी कभी वो भी ऐसा हो जाता है की उसमें बहुत कुछ नष्ट भी हो सकता है इसलिए अगर आप ही सत्य को मान लें और स्वीकार्य कर ले और अपने को सत्य के रास्ते पर सफाई कर ले आए तो सत्य कहीं और से आप पर प्रकट हो तो बड़ा भयंकर होता है बहुत जोरों में उठता है वो और उसकी जो चाल होती है उसके अंदर बहुत से अनाथ दुखी बेसार और बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं इसलिए बेहतर है कि इंसान ही सत्य पे आ जाए और इंसान ही अपने को साफ कर दे न कि सारी सृष्टि चराचर सृष्टि में यह बात फैल जाए कि चलो अब कलकत्ते को लगाना तो यहाँ दस को मारो और उसका कोई फायदा तो नहीं कोई इसको समझता भी नहीं कोई इस भाषा को इनकी समझता नहीं है सब लोग सोचते हैं कि हम तो रोज देवी के मंदिर जाते हैं फिर ये प्रकोप क्यों उस देवी के मंदिर में भी वहां बैठे हुए राक्षस बिल्कुल उनके सामने बैठे हुए बड़ी हिम्मत करके बैठे हुए हैं हालांकि जिस तरह का देवी जागृत होंगी, तो पता चलेगा एक एक का ठिकाना हो जाएगा एक बार गंगा जी में जागरूक आई थी तो सब जितने भी ऐसे पंडे वंडे लोग थे सब अपनी खटिया उठा करके सवाल लेके भाग रहे थे मैंने देखा था टीवी में मैंने कहा अच्छा हुआ गंगा जी ने ठिकाने लगा दिया सबको जितने भी हरिद्वार से ले करके पटने तक जितने भी लोग थे सब अपने झोले उठा करके भाग रहे थे लेकिन तो भी मनुष्य सीखता नहीं है जब उस पर निसर्ग से कोई उपचार हो तो सीखता नहीं है। सिर्फ वो सीखता है अपने आत्मा से इसलिए आप सहयोग को प्राप्त हो कोई सी भी ऐसी बीमारी नहीं जो सहयोग ठीक है। कोई सी भी ऐसी विपत्ति नहीं जो दूर नहीं हो हर तरह की मुश्किलें दूर हो सकती लेकिन पाने के बाद श्रद्धा होनी चाहिए जो अंधी नहीं है देखी हुई बात है आपने पाया है आप अपने में विराजमान होइए। आप स्वयं अपने सिंहासन पर बैठिए आपने पा है आप क्यों अभी भी जैसे बैठे हैं? जो कुछ भी है उसे पालिए उसमें यह नहीं मैं कहती कि कोई आप सन्यासी भाव से बैठेंगे या कोई आपका सब कुछ छूट जाएगा कुछ भी नहीं। लेकिन आपकी उपभोग शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी जैसे कि आप यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ एक बहुत सुंदर सा एक चर्म हुआ है और ये चिट्टे होंगे कि मारा ये का बनाया है क्या है क्या लेकिन हम इसको देखते ही साथ ये विचार होगा हम कुछ सोचते नहीं हम तो वो देख रहे हैं इसके बनाने वाले की क्या बात की क्या बनाया और ना सोचते ना सारा आनंद ऊपर से निकल सकते थोड़ा तो हम तो भोगता हुए असली ये सुंदर सा बना हुआ है कुछ कुछ उसके बारे में सोचते नहीं है बस इसे देख भर रहे हैं और देखते हुए इसका बनाया हुआ जो आनंद है जिन आर्टिस्ट ने इसको अपने हाथ से बनाया वो सारा ही आनंद हमारे अंदर झरा चला जाए इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा कुछ भी नहीं जाना बस ये बनाने वाले की जो सूक्ष्म शक्ति है उससे ये आनंद उसने अप, इसमें डाला है वो सारा ही आनंद हम अपने अंदर ले रहे तो भोगता आप बन जाए सब चीजों का भोग आप ले सकते अभी तक जो भी प्रॉपर्टी है तो भी हाई तो बाय जो भी सामान है तो भी हाई तो बाय इंश्योरेंस पे लिखाया इधर लिखाया उसके पास लिखाया बिल बनाया और क्या क्या दुनिया भर की चीजें करते रहते और एक परेशानी की चोर न ले जाए न कुछ हो जाए हम तो किसी के भी नाम कोई चीज हो अब ये लायन क्लब के नाम है समझ लीजिए लेकिन हम तो इसको पूरी तरह से भोग रहे हैं चाहे आपके नाम से हो चाहे किसी के नाम से हो भोगने का काम तो हमारा है हम इसे पूरी तरह से भोग रहे हैं इसी प्रकार आपको तो भी भोगने की शक्ति अपनी बढ़ाने की इसमें छोड़ने छाड़ने का क्या है जब किसी चीज को पकड़ा ही नहीं तो किस चीज को छोड़ना है और किस चीज़ का संन्यास थोड़ी बात बढ़ती है लेकिन कहना पड़ेगा क्योंकि आप सहयोगी हैं आपसे ही ये बात कही जाएगी कर ये बात मैं जनरल पब्लिक में कहूँ तो 50 परसेंट लोग उठकर कर फिर भाग जाएंगे दूसरी बात ये कहने की आपको सब चीज भोगना है लेकिन उससे भी आगे मैं ये बात कहूंगी कि सिर्फ आपको भोगना ही नहीं लेकिन आपको इसी जिंदगी में यहीं पर मजे से जम के रहना है कहीं भागना नहीं है कोई पलायनवाद नहीं कि आप गेरुआ वस्त्र पहन करके घर आए तो आपके वाइब्रेशन गए रावण भी तो आया था गेरुआ वस्त्र पहन कर विशेषकर गेरुआ वस्त्र से मुझे बड़ी चिह का संन्यास दे रहे क्या तो आपकी, आपकी मां नहीं है आपकी माँ सामने बैठी हुई आपको क्या मजा आ रहा है कि आप संन्यास लेंगे इससे बढ़कर के लिए माँ के लिए और क्या दुखी माँ कल से मैं संन्यास ले रहा हूँ वो कह बेटा जो चाहिए सो ले, ले मां कर। ये समझ लीजिए कि मैं आपकी माँ हूँ और माँ को सुख का होता वो भी समझ लेना चाहिए और दुख कहे से होता अब दूसरी जो बात है ये उपास करने की बीमारी जो हमारे अंदर बना दी है ये बिल्कुल गलत बात है कि आज शनिवार तो उपास कल रविवार तो उपवास इस दिन आप खाना खाते हैं भगवान जाने अगर आपको ऐसे उपास का शौक है तो करिए भगवान कहता है अच्छा चलो हिंदुस्तानियों को बड़ा उपास का शौक है तो उपासी में मार डालता है क्योंकि तो आपको शौक है तो वही करी। लेकिन अगर माँ को दुख देना है तो लड़का कहता है कि माँ मैं आज खाना नहीं खाऊंगा हो गया माँ का तो सारा दिन खराब गया बच्चों ने कह दिया कि खाना नहीं खाऊंगा तो बड़ी बुरी बात उसका तो प्राण निकल गया अरे रे आज कैसे होगा मेरी जान गई अब तो मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया सारे दिन वो एक लगा के बैठी गई थी अरे मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया सारी दुनिया को बताएगी पेड़ को बताएगी पत्तों को बताएगी सबको बताएगी मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया और इस देश में मैं देखती हूँ जो देखो वही उपास करता तो मैं तो समझ मेरे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ मैं कैसे समझाऊँ बाबा क्यों ऐसा करो आराम से खाओ आराम से पियो लेकिन पीने का मतलब गलत नहीं लेना जो चेतना के विरोध में बात जाती है वो नहीं करती ये सब इसलिए बनाया गया है कि आप तो भूखे रहो और जो पैसा बचे सो मेरी जेब में तो उपास सहयोग में बना है ऐसे ठीक है आपका मन है अपनी तंदुरुस्ती के लिए कभी खाना नहीं खाना तो नहीं खाओ और कभी खाना खाना है तो खाओ जैसे आपको कभी आ, कहीं जाना हो किसी आ, के घर और आपको नहीं बन करा उसके घर खाना खाना तो आप कह लीजिए मुझे उपास है तो ठीक है वो छोड़ देते हैं आपको फिर इस तरह से आप उपास करें तो हर गए मतलब उपास आप अपने लिए करिए ये नहीं कि उपास के लिए आप जी रहे सब चीज आपके हाथ में है जब चाहे उपास करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे कौन कहने वाला है ये टाइम ऐसा है वो टाइम ऐसा हम तो मस्ती में बैठे हुए हैं आप कि क्या, खाया, तो मुझे सोचना पड़ेगा क्या खाया कि नहीं खाया खाने की तरफ चित्त होने से ही आदमी उपास करता है तो उपास नहीं करेगा क्योंकि तो वो बहुत बार उपास भी कर जाता है उसको पता ही नहीं चलता उसके उपास क्या की खाया सिर्फ अपना चित्र जो है खाने में से निकाल लेना क्योंकि तो हमारे भारतीय लोगों में एक बात है खाने में बड़ा बीवी भी बड़ी होशियार है यहाँ की बढ़िया अकल है वो कहती चलो इनको ऐसा खाना बना के खिलाओ कि ये हमारे चंगुल में फंसे रहे कहीं भी जाएंगे दौड़ के घर आ जाएंगे क्योंकि तो खाना बनाना हिंदुस्तानियों को नहीं आता आदमियों को तो औरतों ने उनका ऐसा बना दिया कि खाना तो बना नहीं सकते और बीबी क्या बना रही इधर जात तो बीबी इसी पर आपको पटा ले और इसीलिए चित्त हमारा ज्यादा खाने पे रह पर और लोगों में ऐसा नहीं जैसे जापानीज लोग है वो देखेंगे की वस्तु कैसी बनी है सुंदर है या नहीं इसमें रूप है या नहीं खाने पर वो चित्त नहीं रख लेकिन हमारा हिंदुस्तानियों का मुख्य धर्म है खाना कि कौन सा खाना बना है आज घर में या किसी ने कहा भाई मेरे घर भी अच्छा खाना बनता तो पहुंच गए वहां सारे मंडली <laughs> गांव घर को पता हो जाता है कि आज कहीं खाना बन रहा है तो सब मंडली पहुंच गए खाने की और खाने की वजह से प्यार भी और से बहुत प्रकट कर ऐसे हमारी ग्रैंड से एक दिन मैंने पूछा कि तुम क्या खाना चाहती हो तो मुझे कह रहे मैं एयर होस्टेस होना चाहती हूँ और या तो मैं नर्स होना चाहती हूँ मैंने कहा क्यों कह रहे नानी इन्हीं दो प्रोफेशन में ऐसा होता है कि आप लोगों को खाना देखें तो औरतों को बड़ा शौक है यहाँ की ये यह कमाल है और कहीं नहीं सकता कहीं नहीं है आप लंदन में जाइएगा तो तीन दिन में आपका आधा वजन हो जाएगा वहां तो सब खाना देती है तो हिंदुस्तान की औरतों में ये भी एक है कि वो उनको बड़ा शौक है ये बना के <laughs> तो खाने पीने में हमारा चित्र जो है उसमें भी एक सुंदरता है लेकिन मैं कह यह रही हूं कि उससे चित ही हटा लेना चित हटा ले तो आदमी उस सूक्ष्म में उतर सकता है जैसे कि शबरी के बेर श्री राम ने इतने शौक से उसकी जो थी और ने पकड़ी क्योंकि उसके सूक्ष्मी उन्होंने उसका प्यार उसकी नितांतता आदर उसका विचार सब देख करके इतने शौक से उठाए यही बात हमारे अंदर आ जाए कि हम खाने की और चित्तने देकर के और उसके पीछे जो भावना है उसकी ओर ध्यान देख तो हम सहयोगी हो गए इस जन्म में बहुत सी चीज़ें जो पिछले जन्म में मैंने बहुत खाई और पी है वो सब छोड़ जैसे वर्णन है कि देवी को श्रीखंड बहुत पसंद है मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ और पुरनपोड़ी पसंद है बिल्कुल नहीं खाती हूँ और दूध बिल्कुल नहीं पीती हूँ सब चीज़ें जो होती थी सब छोड़ी क्योंकि तो जन्म में कर लिया अब इस जन्म में क्या खा अभी जन्म भूतों के खाने के लिए कि मेरे पास पेट में जगह ही नहीं रहती और कुछ कार्य आप लोगों से मिलकर बहुत आनंद हुआ जैसे बहुत बिछड़े हुए मेरे सब कुछ मिल गए इस कलकत्ता में एक बार जागरूक आ जाएगी तो आप देखेंगे कि यहीं पर सब चीज़ अत्यंत सुंदर हो सकती है और वो होनी चाहिए परमात्मा लालायक है आपको आशीर्वादित करने के लिए सिर्फ आप इसे झेल सके इतनी ही बात तो मेरी कोई बात का बुरा नहीं माना जो बात मैं कह रही हूँ जो सत्य है वही कह रही है। उसको स्वीकार्य करना चाहिए सबको मेरा अनंत आशीर्वाद तुम सब मालिक। तुम सबके सबके मालिक, मालिक। के रख बारे हो हे माँ ही सब हे मारी हो तुम ही सब पे रख बारे हो तुम ही सब जग वि रहे विभु रूप ने तो घरे हो ema un din ca buki चरे हैं कुमे कि सबके ध्रुवत रे हो मार्ही सब हे मार्के अति भारी है, है। नदी जगत में कार कहीं हम आए शरण तुम्हारी हैं हे माँ तुम्हें सब के मानिक तुम्हें सबके रखबे कब ये मालिक हम पर तुम्हारे है दर पर तुम पर तन मन धन बारी है अब कष्ट हरोगे हमरे To my Lord when we surrender we are in paradise when we surrender we are in paradise living in the heart of the universe we know your love is flowing to us living in the heart of the universe we know your love Sitting in the heart of the universe, we know your love is global. Sitting in the heart of the universe, we know your. चलते राह गुजर के आत्मां को छू ही लेंगे चलते चलते राह गुजर के आत्मां को छू ही लेंगे धूप छाओ से संभल के राह जन्नत की चलेंगे धूप छाओ से संभल के राह जन्नत चलेंगे जब कली में शबनम का मोती सजा हो बंदगी जिंदगी की जगह हो जिंदगी प्यार की दाँच हो बंदगी जिंदगी की जगह हो आशिकी में जो दिल जले हैं, रूहें रोशन खो चले हैं आशिकी में जो दिल जले हैं, रूहें रोशन खो चले हैं जो इबादत ढले हैं, वो मोहब्बत के किले हैं। जो इबादत ढले हैं, वो मोहब्बत ले है जब कोई अपनी जुदी से जुता हो बंदी जिंदगी की किया हो जिंदगी प्यार की दादता हो बंदी जिंदगी की किया हो तो शौकत है आनी जानी दर्जमीने छूट जानी ईशानो शौकत है आनी जानी दर्जमीने छूट जानी क्यों तवज्जो दे रहे हो उनको जानो जो है पानी क्यों तवज्जो दे रहे हो उनको जानो जो है पानी है कोई रात दिन कह रहा हो रोशनी अपने दिलों में जगह है कोई रात दिन कह रहा हो रोशनी अपने दिलों में जगा जिंदगी प्यार की दासता हो बंदगी जिंदगी की अदा हो के खुशी रोज का सिल हो रहमती सबके दिलों की दुआ हो जिंदगी प्यार की दासता हो बंदगी हो पंच चले महकी महकी मंदिर चली से सुगंध चले महकी महकी मंदिर चले प्रकृति को मुक्ति में महलाती चली प्रकृति को मुक्ति में महलाती चली जैसे सब नंदाए रूप की कली प्रली से सुगंध चले बहती महती बंद चले चल चले अब भी हल अभी है चले कल पहुँचे जो आज चले जो आज चले ना चल के भी मन मंदिर पाली चल के भी मन मंदिर पाली फिर मन मान ढलते हुए देखा बाजारू तबीयत रूहानी बनते हुए देखा बल्लाज को तो ढलते हुए देखा बाजार तबीयत रूहानी बनते हुए देखा बैठी खुद को बंदगी में झूठते हुए देखा बहती खुद को बंदगी में झूठते हुए, देखा टूटे दिलों को प्यार में झूलते हुए देखा ठूटे को प्यार में खिले हूँ फेर न कर हासिले मकसद को पाई दे यही वक्त के तयूर हकी से आज को नब फेर न कर हाथिल मक सद पाई दे यही वक्त के तदयूर हकी से आज को नबानी बन रबानी बन रबानी बन रूहानी बन रूहानी बन रूहानी बन रूहानी बन रबानी पानी पन रपानी पंद्र पानी बन रूहानी बन रूहानी बन रूहानी बन रूहानी बन रपानी पंद्र पानी पन रानी पंद्रपानी पन रूहानी बन रूहानी बन रूहानी बन रूहानी बन रानी बन, बन, बन, बन। तुझाओ नहीं दुनिया कलमा पढ़े लंगड़ा चले रात दिवान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 राहत दीवार पा जाए देखा आकाश में तस्वीर को सजते हुए देखा चरणों में देवताओं को झुकते हुए देखा आकाश में तस्वीर को सजते हुए देखा चरणों सजते हुए देखा माता को देवी रूप में सजते हुए पाक खाइश में चैतन्य को बहते हुए पाप खाइश में चैतन्य को बहते हुए कर दूर अपना है ये का यामा तो ना, भरम अफुल कयामा जाए कर दूर अपना है भरम अफुल कयामा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 चुप दिखाओ नहीं दुनिया का नजारा बल्हा पढ़े झंडला Up on you. तुम जाग कहाार में आँखें में आके। भी हुए हर पग पे संभाला है तो आगे भी संभालो हर पग पे संभाला है तो आगे भी संभालो श्रीमान बरसों से तुम्हें दिल की नजर ढूंढ रही है बरसों से तुम्हें दिल की नजर ढूंढ रही है जिस घर में बसी हो वही घर ढूंढ रही है जिस घर में बसी हो वही घर ढूंढ रही है अब घर के कृपा माँ मुझे आ छुपा छुपालो कर पावा जहाँ जरूर लक्ष पालो